श्री राम कृष्ण भक्त मालिका अक्षय कुमार सेन श्रीयुक्त अक्षय कुमार सेन ने बाड़ा जिले के मैनापुर ग्राम में जन्म लिया था उनके पिता का नाम हलधर सेन और माता का नाम विधमुखी था उनके पिता ने दो बार विवाह किया उनका प्रथम विवाह इंदास के निकट अवस्थित रोल गोपाल नगर में हुआ था उनकी प्रथम पत्नी का पंद्रह वर्ष की आयु में संतान ही देहांत हो गया था बाकुड़ा के निकटवर्ती सुधिष्ठा ग्राम में उन्होंने दूसरा विवाह किया इस पत्नी से उन्हें दो पुत्र और एक पुत्री हुई श्री रामकृष्ण पुथी नामक बंगला ग्रंथ से पता चलता है कि स्वामी विवेकानंद ने श्याम पुकुर में श्री अक्षय कुमार सेन को साका चुन्नी साका चुन्नी बंगला में चुड़ैल को कहते हैं मास्टर नाम दिया था उनका शरीर घोर काले रंग का और दुबला था तथा मध्यम था सब मिलकर उन्हें कुरूप ही कहना होगा संभवतः इसी कारण स्वामी जी ने विनोद पूर्वक उन्हें यह नाम दिया था कलकत्ते के के ठाकुर परिवार बच्चों को पढ़ाने के कारण उनका दूसरा नाम था अक्षय मास्टर श्री रामकृष्ण पोथी की रचना करके उन्होंने अक्षय कीर्ति अर्जित की है स्वामी जी ने सतमुखों से इस पोथी की प्रशंसा की है उसके कंठ में प्रभु का आविर्भाव हो रहा है। धन्य चुन्नी, मुझे उनकी पोथी पढ़कर जो आनंद मिला है, वह कैसे बताऊं? अरे मेरे चुन्नी, तुझे प्राण खोलकर आशीर्वाद देता हूँ भाई शाका चुन्नी बंगाल की जनता का भावी संदेश वाहक है अक्षय कुमार यद्यपि श्री राम कृष्ण के नाम से आकृष्ट हुए थे फिर भी किसी दूसरे का सहारा लिए बिना अचानक ही उनके पास जाने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे उन दिनों कामकाज के सिलसिले में वे जोड़ा साकों के में निवास कर रहे थे और श्री रामकृष्ण के चरणाश्री श्रीयुक्त देवेंद्रनाथ मजुमदार भी वही नियुक्त थे अक्षय अच्छा बाबू ने विचार किया कि उन्ही को मध्यस्थ बनाकर प्रभु के दर्शन प्राप्त करेंगे अतः मजुमदार महाशय की कृपा पाने के लिए वे उनके लिए हुक्का लगाकर तथा अन्य उपायों से भी उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करने लगे इसी बीच काशीपुर के महिम चक्रवर्ती ने एक दिन अपने घर में श्री रामकृष्ण के पदार्पण के उपलक्ष्य में धूमधाम के साथ महोत्सव का आयोजन किया तथा उसमें भक्तों को भी आमंत्रित किया तदनुसार देवेंद्र बाबू आदि जब गाड़ी पर बैठकर वहां जाने को प्रस्तुत हुए तो अक्षय बाबू ने भी उनके साथ जाने की अनुमति प्राप्त कर ली स्थान पहुंचकर उन्होंने देखा कि श्री रामकृष्ण भक्तों के बीच में विराजमान देवेंद्र आदि के साथ उनके में प्रणाम करने, जब वे बैठे प्रणाम करके जब वे बैठे प्रभु ने उनकी ओर कृपा दृष्टि फेरी इस विषय में आगे चलकर उन्होंने पुथी में लिखा है उन करुण कटाक्षों में पता नहीं क्या था जिसका वर्णन करना संभव नहीं उनकी श्रीमूर्ति ने नयन द्वारों से हृदय में प्रवेश करते हुए उस पर अधिकार कर लिया मैं अपने आप में खो गया मानो एक नवीन धारा बह निकली और उसी शरीर से मैं नवीन हो गया पर भी पुराना कुछ नहीं मिल रहा था। मानो मैं किसी नए राज्य में स्वप्न राज्य में आ गया हूँ उस दिन अक्षय कुमार प्रभु की लीला देखकर कर कृतकृत घर लौटे अब से वे बारम्बार श्री रामकृष्ण के पास जाने लगे मजूमदार महाशय की कृपा से ही ठाकुर के दर्शन मिले थे अतः अब से अक्षय बाबू उनके प्रति गुरुवत श्रद्धा करने लगे बाद में उन्हीं की सलाह पर अक्षय बाबू ने पूथी की रचना प्रारंभ कर दी थी और इस कार्य में उनकी सहायता भी पाई थी इस विषय में उनकी स्वीकारोक्ति इस प्रकार है मेरे प्रथम गुरु रूप देवेंद्र ब्राह्मण है जिनकी कृपा से मुझे प्रभु के दर्शन मिले आज्ञा से इस लीला ग्रंथ की रचना प्रारंभ हुई मैं किंकर जन्म भर के लिए उनके चरणों में बिक चुका काशीपुर में दिवस के अवसर पर अक्षय कुमार भी उपस्थित थे उस समय वे कुछ लोगों के साथ वृक्ष की डालों पर बंदर बंदर का खेल खेल रहे थे रामकृष्ण जब उधर से होकर निकले तो वे लोट वे लोग झटपट वृक्ष से नीचे उतर कर, उनके पीछे पीछे चलने लगे अक्षय कुमार अपने हाथ में चंपा के दो फूल ले आए थे ठाकुर पद पर खड़े होकर जैसे ही हुए हुए उसी समय मैंने उनके में जाकर तोड़े चंपा के दो फूल चढ़ा दिए इसके बाद साधारण भूमि पर आकर ठाकुर ने अपना दाहिना हाथ उठाकर तुम लोगों को चैतन्य हो कहते हुए सबको आशीर्वाद दिया वचनामृत से पता चलता है कि की अक्षय बाबू को देवेंद्र के घर में थे प्रभु की चरण सेवा का सौभाग्य भी मिला था तथापि भक्त गोष्ठी के बीच यह बात प्रचलित थी कि ठाकुर सामान्यतः उनको इस प्रकार अपना श्री अंग स्पर्श करने की अनुमति नहीं देते थे कहते थे पहले मन का मैल दूर हो फिर होगा उस दिन कल्पतरु लीला समाप्त हो चुकने पर ठाकुर जब कमरे की ओर लौट रहे थे तो उन्होंने अक्षय बाबू को दूर खड़े देखा और अक्षय बाबू के ही हाथ शब्दों में भावार्थ उन्होंने मुझे मुझे दूर से क्यों जी कहकर बुलाया और हाथ रखकर मेरे सीने का स्पर्श किया फिर कान में कुछ कहा जो मुझे अभी है परंतु वह के होने कारण मैं इसे गोपनीय रखता हूँ उस अप्रत्याशित सुदुर्लभ स्नेहपूर्ण स्पर्श का आवेग सहन करने में अपने को अक्षम पाकर अक्षय बाबू के शरीर ने टेढ़ा मेढ़ा होकर अद्भुत आकार धारण कर लिया और वे रो पड़े जिस रात को ठाकुर ने महासमाधि ली उस रात अक्षय कुमार नरेंद्र नाथ की आज्ञानुसार प्रभु की सेवा के लिए काशीपुर में ही थे काफी रात गए जब ठाकुर लीला समरण को उद्यत हुए तो वे कलकत्ता जाकर गिरीश और राम बाबू को बुला लाए इस प्रकार अंतिम दिन भी प्रभु की सेवा का थोड़ा सा सौभाग्य पाकर अक्षय मास्टर चिरकृतार्थ हो गए थे पोथी ग्रंथ के रत्ना के बारे में कवि ने स्वयं भी लिखा है कि ग्रंथ रत्ना आरंभ होने पर एक वृहदाकार होगा इसके अतिरिक्त इस शुभ कार्य में मां शारदा देवी के शुभ आशीर्वाद की आवश्यकता का अनुभव कर स्वामी जी अन्य संयासी गुरु भाइयों तथा कवि को साथ लेकर माताजी के चरणों में उपस्थित हुए माँ उस समय बेलूर मठ में थी उन्होंने आशीर्वाद दिया पोथी निर्विघ्न समाप्त हो स्वामी जी की कृपा तथा माताजी के चरणों का आश्रय पाकर अक्षय कुमार उनके साथ से राम कृष्ण लीला की चर्चा करने लगे विशेषतः एक बार जब माताजी खामार पुकुर में थी उन्होंने ठाकुर के समय के सारे ग्राम वासियों को बुलवा अक्षय कुमार से पोथी का पाठ करवाया और दोनों हाथ उठाकर उसकी सफलता की कामना की इसके अतिरिक्त देवेंद्र योगानंद, निरंजनानंद तथा रामकृष्णानंद से उपादान प्राप्त होने के कारण कवि ने अपने ग्रंथ में उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है ढलती उम्र में वे वसुमती के दफ्तर में कार्य करते थे वृद्धावस्था में वह कार्य छोड़कर वे अपने गांव चले गए तथा शेष जीवन प्राय वहीं बिताया एक बार डॉक्टर उमेश बाबू तथा दो तीन अन्य भक्त आकर उन्हें सिंह ले गए पर भक्तों के घर सात आठ महीने बिताने के बाद वे गांव को लौटे थे मैमन के इन भक्तों के अतिरिक्त मद्रास लखनऊ दरभंगा ढाका आदि के भी कोई कोई भक्त बीच बीच में धन आदि भेज उनकी सहायता किया करते थे गांव के मकान में रहते समय सांसारिक झंझटों की ओर ध्यान न देकर वे ठाकुर के स्मरण में ही ही दिन बिताया करते थे। उठकर वे स्वयं ठाकुर के बर्तन मांसे और फूल चुनते। फिर एक तारा बजाते हुए नाम गान करते वृद्धावस्था में भी उनका स्वर काफी मधुर था इसके बाद वे स्नान करके ठाकुर की पूजा करते और पूजा हो जाने पर लीला प्रसंग का पाठ करते या कुछ लिखते तब भी उनकी आंखें ठीक थी और उन्हें चश्मे की आवश्यकता नहीं होती थी गर्मी के दिनों में दोपहर को मंदिर में बैठकर वे ठाकुर और मां के चित्रों को पंखा झलते थे जीवन के अंतिम दिनों में वे दमे से पीड़ित थे दुर्बल शरीर से इतना कार्य करना उनके लिए संभव नहीं होता था अतः पूजा के पहले वे चाय पी लिया करते थे शरीर त्याग के तीन चार वर्ष पहले से ही उन्हें पूजा का कार्य छोड़ देना पड़ा था श्री माताजी के प्रति अक्षय कुमार के मन में आघात भक्ति थी पुथी में वे उनके प्रति प्रणाम ज्ञापित करते हुए लिखते हैं, जय जय श्री श्री माता जगत राम कृष्ण माताजी के गांव के निवास काल में अक्षय कुमार एक छोटी धोती पहने लंबी लाठी हाथ में लिए खाली पैर सिर पर विविध वस्तुएं ढोते हुए माता के पास आते और उनके श्री चरणों में लौट वृद्धावस्था जनित रोग तथा पारिवारिक अशांति के निवारण के लिए जाकुल होकर प्रार्थना करते माताजी उस समय उन्हें यथोचित प्रदान करती थीं। देहावसान होने के कुछ वर्ष पूर्व वे दमे से असह्य कष्ट उठा रहे थे साथ में पारिवारिक अशांति भी थी उन दिनों अपने पास आए एक युवक से उन्होंने बताया था माता ने उंगली से दिखाते हुए कहा था तुम्हारे अंतिम दिनों में थोड़ा थोड़ा कष्ट कष्ट भोग है। है। उस थोड़े में ही ही इतना है। वे यदि उंगली को थोड़ा और लंबा करके दिखाते, तो फिर इस शरीर शरीर से सहन ही नहीं होता। त्याग के चार दिन पहले उन्हें सामान्य सा बुखार और रक्ता हुआ था चौथे दिन शुक्रवार 7 दिसंबर उन्नीस सौ तेईस ईस्वी सवेरे नौ बजे तिहत्तर वर्ष की आयु में उन्होंने इष्टलोक को प्राप्त किया उस समय उनके छोटे भाई उन्हें श्री राम कृष्ण का नाम सुना रहे थे इस पर उन्होंने कहा तुम लोग चुप हो जाओ मैं ठाकुर और माँ को देख रहा हूँ अंतिम क्षण देखा गया कि उनके नेत्र अच खुले हैं और मुखमंडल आनंद से आलोकित हो रहा है इस विमल आनंद के बीच ही उन्होंने अंतिम सांस ली